भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन आलोचना आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधि इन तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित जीव दुख के नाश के लिए प्रयत्न करने लगता है लौकिक उपाय तथा वैदिक यागादि कर्म कलापों के द्वारा दुख का आत्यंतिक और एकांतिक नाश नहीं होता अतएव दुख के कारण अविद्या के नाश के लिए एवं विवेक बुद्धि की प्राप्ति के लिए जीव पुनः प्रयत्न करने लगता है सांख्य शास्त्र में इस विवेक बुद्धि की प्राप्ति के लिए उपाय कहे गए हैं इसीलिए सांख्य शास्त्र का विवेचन करना आवश्यक है सांख्य में एक चेतन तत्व है पुरुष तथा एक जड़ तत्व है प्रकृति अनादिकाल से अविद्या के कारण इन दोनों में परस्पर ऐसा संबंध हो जाता है कि जिसके कारण चेतन का बिंब प्रकृति पर पड़ता ही रहता है और प्रकृति जड़ होने पर भी उस बिंब के संपर्क से चेतन की तरह कार्य करने लगती है और बिंब से प्रभावित प्रकृति के गुणों का आरोप पुरुष पर पड़ता रहता है जिससे पुरुष स्वभाव से निर्लिप्त त्रिगुणातीत असंग होने पर भी अपने को कर्ता भोगता आदि समझने लगता है ज्ञान के द्वारा इन दोनों तत्वों के परस्पर आरोप नष्ट हो जाते हैं पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न समझने लगता है और प्रकृति भी पुरुष को मुक्त कर उस मुक्त जीव के लिए पुनः सृष्टि नहीं करती यही तो विवेक बुद्धि या कैवल्य की प्राप्ति है इसी से सांख्य मत में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कही जाती है पश्चात पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति को देखता रहता है फिर भी विवेक बुद्धि हो जाने के कारण प्रकृति के बंधन में वह नहीं पड़ता मुक्त पुरुष और प्रकृति यहाँ विचारणी है कि क्या पुरुष मुक्तावस्था में त्रिगुण के संबंध से अर्थात प्रकृति के संबंध से सर्वथा मुक्त हो जाता है इसका समाधान दो प्रकार से किया जा सकता है पहला मुक्तावस्था में पुरुष निरपेक्ष होकर प्रकृति को देखता है यह देखना तो सत्वगुण का कार्य है इसलिए कहा जाता है कि पुरुष को मुक्ति में भी सत्वगुण से ईशत संबंध रह जाता है अन्यथा वह देख नहीं सकता था यदि सत्वगुण से किंचित भी संबंध है तो वह फिर पुरुष मोक्ष दशा में प्रकृति अर्थात सत्व ये सर्वथा पृथक नहीं हो सकता रजोगुण और तमोगुण का अभिभव तो अवश्य है परंतु ये तीनों गुण वस्तुतः पृथक नहीं होते और सदैव आपस में मिलकर ही कार्य करते हैं इसलिए मोक्ष दशा में रजस और तमस का अभिभव होने पर भी इनके पुनः अभिव्यक्त होने की शंका रह ही जाती है फिर दुख की आत्यंतिक और एकांतिक प्रवृत्ति किस प्रकार हो सकती है दूसरा दूसरा विषय है कि सांख्य मत में किसी वस्तु का नाश नहीं होता केवल स्वरूप बदल जाता है इसलिए नाश तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते स्त इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अवस्था में रजस का सर्वथा नाश नहीं हो सकता अतएव सांख्य मत में दुख का सर्वथा निराकरण संभव है असंभव है यही वाचस्पति मिश्र ने भी कहा है दुख का केवल अभिभव हो जाता है यद्यपि न संरुद्यते दुखम तथापि तद भी भव शक्य करतुम तीसरा यहाँ पर एक और भी बात उपर्युक्त समाधान की पुष्टि में कही जा सकती है मुक्त में भी पुरुष का प्रकृति से संबंध विवेक ख्याति या विवेक बुद्धि को प्राप्त करना ही तो सांख्य मत में मुक्ति है ख्याति या बुद्धि तो सत्वगुण का स्वरूप है इसलिए यदि मुक्तावस्था में ख्याति या बुद्धि है तो सत्वगुण अर्थात पुरुष का प्रकृति से संबंध भी मुक्तावस्था में रह ही जाता है अति यह कहा जा सकता है कि मुक्तावस्था में भी किसी रूप में पुरुष को प्रकृति से वस्तुतः छुटकारा नहीं मिलता है यही बात योग दर्शन में भी कही गई है विपरीता विवेक ख्याति अतः तस्या विरक्त चित्त तामी ख्यातिनद्धि अतच्चिशक्तिर्परीता विवेक ख्यातिर हेय इं विवेक ख्याति धर्म अधर्म भेदात तद्वति वृत्ति ही सत्वगुणात्मिका इन बातों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि सांख्य मत में मोक्षावस्था में भी प्रकृति का सात्विक अंश रहता ही है शरीर के न रहने के कारण पुनः दुख की अभिव्यक्ति नहीं होती किंतु दुख का बीज रजस अभिभूत होकर भी किसी न किसी रूप में रहता ही है मुक्तावस्था में भी पुरुष में रहने वाला यह सत्व शुद्ध सत्व या खंड सत्व कहा जाता है यही एक जीव का दूसरे जीव से मुक्ति में भेद करता है इसी के कारण मुक्ति में भी मुक्त जीव की संख्या अनंत रहती है यह तो कहा नहीं जा सकता है कि सांख्य में चेतन पदार्थ नहीं है किंतु वह निर्लिप्त है निष्क्रिय तथा त्रिगुणातीत है अकर्ता होने के कारण शिष्ट की अभिव्यक्ति में वह स्वयं कुछ भी सहायता नहीं कर सकता फिर इन बातों के लिए ईश्वर को मानना सांख्य मत में क्या उचित है इसके उत्तर में यह ध्यान में रखना है कि प्रत्येक दर्शन शास्त्र अपनी सीमा के अंदर उसी पदार्थ को स्वीकार करता है जिसके बिना अपने दृष्टिकोण से उसका कार्य संपादन न हो सके न्याय वैशेषिकों ने प्रणय के बाद परमाणु में आरंभक सहयोग या क्रिया को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर ईश्वर या का अस्तित्व माना है। सांख्य में प्रकृति स्वतः की की में में कर करने के लिए यद्यपि चेतन की आवश्यकता है किन्तु वह चेतन उस स्थिति में भी निर्लिप्त और निष्क्रिय है ऐसी स्थिति में निष्प्रयोजन ईश्वर के अस्तित्व को मानने में कौन सी युक्ति है तथापि सांख्य को नास्तिक दर्शन नहीं कह सकते हाँ यह निरीक्षर सांख्य कहा जा सकता है अंत में इसे ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय वैशेषिक में नौ नित्य पदार्थ हैं और आत्मा स्वभाव से जड़ थी सांख्य में दो ही नित्य पदार्थ हैं और पुरुष चेतन है इस प्रकार जिज्ञासु क्रमशः सूक्ष्मतर भूमि जाकर अद्वितीय तत्व को प्राप्त कर सकता है यह आशा होती है